प्रशिक्षण की कक्षा प्रारंभ होती है सर्वप्रथम पूर्ववत अपने आसन को व्यवस्थित कर लें नेत्रों को लता से बंद करने इस एक घंटे के काल में नेत्रों को पूर्णतः बंद ही रखना है पैर से लेकर सिर तक एक, -एक अवयव को देखने उसे शिथिल करते दे कहीं कोई खिंचाव तनाव अस्वाभाविकता असहजता हो तो उसे थोड़ा हिला डुला कर व्यवस्थित कर लें मांसपेशियां और सिर की मांसपेशियों को विशेष रूप से शिथिल की इस प्रातःकालीन उपासना के लिए मन में दृढ़ संकल्प करें आज के इस अवसर को मैं पूरी तरह योग में लाऊंगा भली प्रकार पूर्ण जागरूकता से उपासना करूंगा पिछली उपासनाओं में जो कमी पकड़ में आई उसे अपन को श्वास पर केंद्रित करें श्वास को धीमा करें लंबा लय व समान गति वाला और पूरा श्वास करें और पूरा श्वास निकालें पूर्ण नियंत्रण के साथ सम्वसन श्वसन के साथ मन को शांत होता हुआ अनुभव करें सम्वसन के प्रभाव को मन पर पकड़े बाह्य प्राणायाम श्वास को पूरा भर लें तेजी से श्वास बाहर छोड़ें मूल मूलपंत लगाएं, पेट को अंदर ऊपर की ओर खींचें, खींच के रखें घबराहट होने तक श्वास को अवश्य रोकें लाभ तभी मिलता है जब घपराहट होने तक इसे रोका जाता है तभी मन पर स्थिरता अचंचलता का प्रभाव देखा जाता है यथा सामर्थ्य रोक करके श्वास लेने एक तो सामान्य श्वास सामान्य श्वास के समय मन को देखते रहें प्राणायाम से मन पर क्या प्रभाव पड़ा इसी प्रकार दूसरा और तीसरा आइए प्राणायाम कर लें जागरूकता के साथ के लिए मन की स्थिरता मन का एक स्थान पर टिका रहना आवश्यक है प्राणायाम उसमें बहुत सहायक है सर्व्यापक निराहार निर्विकार परमात्मा में मन को लगा दें, सर्वव्यापक परमात्मा का स्मरण विचार भावना सब निर्विकार आनंद से पूर्ण परमात्मा व्यापक है मेरे निकट मेरे अंदर भी निराकार परमात्मा निर्विकार आनंद से पूर्ण परमात्मा विद्यमान है मैं निराकार अणुस्वरूप चेतनात्मा निराकार आनंद स्वरूप परमात्मा में डूबा हुआ है दूर दूर तक परमात्मा ही परमात्मा ऊपर नीचे दूर दूर तक चारों ओर दूर दूर तक दूर दूर तक सर्वत्र परमात्मा व्यापक है और उस अनंत व्यापक परमात्मा में उसके एक अंश में उसके एक छोटे से भाग में मैं अति सूक्ष्म अणुस्वरूप आत्मा विद्यमान हूं और आज प्रातःकाल पुनः परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ और आगे पढ़ने के प्रयास में इस उपासना के लिए बैठा हूं सर्वज्ञ चेतन परमात्मा मुझे सतत जान रहा है मैं कितनी भक्ति से कितनी श्रद्धा से कितनी भावना से कितनी उत्सुकता से कितनी एकाग्रता से कितनी जागरूकता से उपासना कर रहा हूँ ये परमपिता परमात्मा भली भांति ठीक ठीक जान रहे हैं मेरा एक भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जा रहा है मेरी एक भी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी वो सतत जान रहा है मन को परमात्मा पर टिका दें इंद्रियों का कोई बाह्य विषय आए तो उसे चिंतन का विषय न बनने दें तत्काल छोड़ के मन को परमात्मा पर टिका दे परमात्मा के विचार में रखें प्रत्याहार आगे की संपूर्ण उपासना में अंदर ही अंदर ये भाव बना रहे कि मैं निराकार परमात्मा में डूबा हुआ अणुस्वरूप आत्मा परमात्मा की उपासना कर रहा हूं जब जब मैं शब्द आए तो आत्मा के स्वरूप को ही मन में रखें मैं अर्थात निराकार की भावना बनाए रखते हुए मन को धारणा स्थल पर अंदर, अंदर संवेदनाओं को पकड़ें और संवेदनाओं को पकड़ने के माध्यम से मन को उस स्थान पर टिका देवेदनाए माध्यम हैं मन का उस स्थान पर टिकाना उद्देश्य अब कुछ क्षण के लिए अपनी समग्र स्थिति का अवलोकन कर लें सम्यक आसन स्थिर और शांत मन प्रत्याहार की स्थिति और एक स्थान पर टिका हुआ मन इन सब स्थितियों की एक स्मृति बनाए एक अनुभव एक छाप मन में रखें देखें इन सब का मिश्रण इन सब स्थितियों को किस अनुभूति को प्रदान कर रहा है और इस स्थिति को स्मरण में रखें ध्यान की प्रक्रिया ओम का जप और उसके सर्वाधार अर्थ को तो रखें अर्थ की भावना को प्रधान रखें धीमी गति से ओम का उच्चारण मेरे स्वर में स्वर मिलाके मेरी धुन को सुनकर पकड़कर उसी धुन के अनुरूप जप करेंगे आधार हैं। आप मेरे भी आधार हैं आपके आधार पर ही यह सारा संसार यह सारा ब्रह्मांड चल रहा है आप ही मूल आधार हैं आपके आधार पर ही स... सब प्राणी अपना जीवन चला पा रहे हैं आपके आधार पर ही मैं अपना जीवन चला पा रहा हूं आपके आधार पर ही मैं आज की यह प्रातःकालीन उपासना प्रत्येक जीवन प्रत्येक प्राकृतिक गतिविधि व्यवस्थित चल पा रही है प्रकृति की हिंसा वह स्वयं में ज्ञान नहीं है वो स्वयं व्यवस्थित नहीं चल सकती आपने व्यवस्था देकर इसे आधार प्रदान किया है आपकी व्यवस्था के आधार पर ऋतुएं बन रही हैं अन्य वनस्पतियां फल उत्पन्न हो रहे हैं शरीरों में पाचन हो रहा है रसरक्त आदि धातुए आपकी व्यवस्था से बन रही हैं, शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त का संचार पोषण की पूर्ति हो रही है आपकी व्यवस्था से ही प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जिसके आधार पर मैं अपने कर्म कर पा रहा हूं जिसके आधार पर मैं ये उपासना कर हे प्रभु आप सर्वाधार हैं हाँ। भावना जितनी गहरी अन्य कोई विषय उठा ले तो तत्काल रोकर मन को धारणा स्थल पर लगाकर कर पुनः ओम का जप और सर्वाधार अर्थ की भावना पर केंद्रित हो जाए से रुकेंगे आगे बढ़ने से पूर्व नए साधक अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति देख लें। यदि एकाग्रता के प्रयास में चेहरे पर तनाव ले आए हो उसे ढीला छोड़ दें। यदि जबड़े भीच लिए हों, तो उनको ढीला छोड़ दें नित्रों को नीच के बंद कर लिया हो पलकों को ढीला छोड़ दें ललाट पर यदि संकोच ले आए हो खिंचाव ले आए हो ढीला छोड़ दें शिथिल कर दें आंतरिक प्रयास एकाग्र बाहर मांसपेशिया यथावत शिथिल बनाए रखें मन को धारणा स्थल पर रखते हुए प्रत्याहार की स्थिति रखते हुए व्याप्त व्यापक भाव और परमात्मा को गायत्री मंत्र के माध्यम से स्मरण करना सत्प्रेरणाओं की प्रार्थना करना हां um. p e ओ की से प्रार्थना करें उत्सुकता से कामना करें अपने समस्त आग्रहों को हटाकर अपने दरवाजे खिड़कियों को खोल दें उतरने दें प्रेरणाओं को स्वीकार करने की स्थिति भाव मन में रखें परमात्माओं की प्रेरणा से परमात्मा की प्रेरणाओं से मेरा जीवन अनुप्राणित हो मेरा प्रत्येक कर्म उसी की आज्ञा के अनुसार चले परमात्मा की प्रेरणा पकड़ने के लिए समस्त विचारों से दूर पूर्ण अंतर्म होकर मन को पूरा स्थिर करके प्रतीक्षा करें जीवन में कभी भी किसी विषय में असमंजस हो अनिर्णय की स्थिति हो अथवा निर्णय ले भी लिया हो तो इस स्थिति में आकर के परमात्मा से उस निर्णय की पुष्टि हो जाने दें यदि अनिश्चय है तो परमात्मा की प्रेरणाओं को पकड़ने का प्रयास करें केवल एक इच्छा प्रभु मैं आपकी प्रेरणाओं को यथावत पकड़ सकूं, यथावत स्वीकार कर सकूं। धीरे से रुकेंगे अपनी स्थिति जिन्हें तनाव खिंचाव चेहरे पे आ गया ढीला करते अब संध्या के मंत्रों के माध्यम से वैदिक ध्यान मन पर कुछ और संस्कार डालने का उपाय प्रक्रिया प्रयत्न करेंगे बाह्य प्राणायाम कर लें, अखमर्षण करने के लिए और मंत्र मंत्र के अर्थ के साथ परमात्मा की अनंत की भावना को उभरते जाए अपने किसी एक दोष को मन में रखें परमात्मा की सामर्थ्य के समक्ष उसे देखते अपने को उस पाप पापकर्म उस दुर्गुण से दूर a uh. सौ था यहा पूमकय दिवच पृथिवी चातक्ष इस पाप कर्म की इस की इच्छा परमात्मा के अनंत सामर्थ्य को देखते हुए उसकी अटल न्याय व्यवस्था को देखते हुए मन से दूर हो गई मन में उस दुर्गुण की उस पाप की इच्छा मात्र से भी अपने को पृथक कर लें और इस अख से दूर की स्थिति को स्मृति में बना लें पाँग। इस पाप की इच्छा भी मुझे छू नहीं पा रही मैं इससे पृथक हूं मैं इससे पृथक हो गया हूं इस भिन्न स्थिति का चित्र स्मृति बना ले व्यवहार काल में जब उस दुर्गुण की ओर प्रवृत्ति होने लगे होने की संभावना प्रतीत हो तो अपनी उपासना की स्थिति को स्मरण में ले आए विभिन्न शक्तियों का विभिन्न स्वरूपों का अलग अलग दिशाओं में भाव बनाते हुए उसके द्वारा निर्मित विभिन्न रचनाओं को अपने लिए कल्याणकारी देखते हुए इन सबके प्रति नमन का भाव के प्रति नमन आदर का भाव कृत का भाव और इन वस्तुओं के प्रति उनका सदुपयोग करने का भाव जो मेरे से द्वेष करता है यदि उसके प्रति कोई व्यवहार नहीं कर सकते तो उसे पूर्ण रूप से परमात्मा की न्याय व्यवस्था में परमात्मा की न्याय व्यवस्था के लिए छोड़ के उपेक्षा का भाव मन में लाएंगे जो हमसे द्वेश करता है और जिससे हम द्वेश करते हैं उसे ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार व्यवहार काल में अथवा वैसे देखने का प्रयास करेंगे ओ पति अग्निराधिपतिरसिद रक्षिता ईश तेभ्यों नम थिपतिभ्यों नमो रक्षभ्यों नमा ईश्यो नमा स्त योस्वेष्टी वोज भेद भावना बनाइए ईश्वर के प्रति नमन कृतज्ञता का भाव ईश्वर द्वारा निर्मित संसार की वस्तुएं मेरे कल्याण के लिए हैं मुझे इनका उपयोग अपनी साधना के लिए करना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए जैसा उचित और आवश्यक है उतना ही उपयोग करना है वैसा ही उपयोग करना है पिछली उपासना से लेके इस उपासना तक यदि किसी ने प्रतिद्वेश का भाव उठा हो तो उसे सामने रखते हुए जीवन में किसी से विशेष द्वेष है दूसरा कोई हमारे से विशेष द्वेष करता है।, हमारे है उसका चित्र मन में ला और उसे भी पूर्ण शांत भाव से पूरी सहजता ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर छोड़ दें अपने को द्वेश मुक्त स्थिति में देखें दूसरा हमारे से तुष्ट व्यवहार कर रहा है तो भी मन में उसके प्रति द्वेष उसका अनिष्ट करने का भाव ना हो उससे अपने को पृथक देखें उसके साथ ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करना है किंतु उसके अनिष्ट की कामना अनिष्ट की कामना से अपने को बिल्कुल पृथक देखें इस स्थिति का चित्र स्मृति बना लें। व्यवहार काल में जब भी ऐसा अवसर उपस्थित हो तो इस स्थिति को स्मरण कर लें आप धीरे से रुकेंगे अपनी आज की उपासना का निरीक्षण करें अच्छे वाले अंशों को ईश्वर का धन्यवाद कृतज्ञता प्रकट करें अपने प्रति प्रसन्नता आत्मविश्वास का भाव त्रुटि वाले अंशों के लिए परमात्मा से क्षमा करें क्षमा मांगे आगे उन त्रुटियों को हटाने के प्रयास का संकल्प करें ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करें आज की प्रातःकालीन उपासना के अपने सर्वश्रेष्ठ क्षणों को स्मरण करें उनके स्मरण के साथ वही स्थिति को मन में उभरता हुआ आएंगे उस स्थिति को प्राप्त करें और संकल्प करें इसका अधिक से अधिक उपयोग इन उच्च सात्विक क्षणों की अनुभूति उसकी सुगंध मैं देर तक अपने व्यवहार काल में बनाए रखूंगा अगली उपासना तक उस भाव से सुवासित रहता हुआ उसे स्थिरता से अपने तरफ तो अंग हाथ को स्थानांतरित करें पीछे ले जाए टिका लें कमर को सहारा दे में, पंजों में, में टखनों गति कर लें थोड़ा समिति ले। समीप के किसी पैर न लगने पाए ध्यान से मानसिक स्थिति में उपासना के उच्चतम क्षण की बनाए रखें, धीरे से नेत्रों को थोड़ा सा खोलें, नीचे दृष्टि संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं, उच्चतम क्षण की स्मृति बनाए रखें दोनों हाथों को अभिवादन मुद्रा में लाएं, नेत्रों को बंद कर लें प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु पर चल हमरुकेण भी हो यह दृढ़ संकल्प कल पहा कल पहा मारा मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे नेत्रों को खोलें दृष्टि को नीचा रखें अन्यों को बिल्कुल ना देखें अन्य घटनाओं को वस्तुओं को जितना हो सके ना देखें नीचे दृष्टि रखते हुए